दूसरा प्रकरण पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा अर्थात मीमांसा और वेदांत दर्शन कर्मकांड वेद मंत्रों में बतलाई हुई कर्तव्य कर्मों अर्थात इष्ट और पुरत कर्मों की शिक्षा का नाम कर्म है इष्ट वे कर्म हैं जिनकी विधि मंत्रों में दी गई हो जैसे यज्ञादि और पुर्त वे सामाजिक कर्म हैं जिनके आज्ञा वेद में हो किंतु विधि लौकिक हो जैसे पाठशाला कुप, विद्यालय अनाथालय आदि बनवाना इत्यादि इन दोनों कर्मों के तीन अवांतर भेद हैं नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म पहला नित्य कर्म जो नित्य करने योग्य है जैसे पंच महायज्ञ आदि दूसरा नैमित्तिक कर्म वे कर्म हैं जो किसी निमित्त के होने पर किए जाएं जैसे पुत्र का जन्म होने पर जात कर्म संस्कार तीसरा काम्य कर्म जो किसी लौकिक अथवा पारलौकिक कामना से किए जाएं। इनके अतिरिक्त कर्मों के दो और भेद हैं निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म क निषिद्ध कर्म जिनके करने का शास्त्रों में निषेध हो ख प्रायश्चित कर्म जो विहित कर्म के न करने अथवा विधि विरुद्ध के करने या वर्जित कर्म करने से अंतकरण पर मलिन संस्कार पड़ जाते हैं उनके धोने के लिए किए जाए किसी कामना की सिद्धि के लिए किए गए कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा तथा प्रतिसिद्ध कर्मों का आचरण अशुभ फल करेगा ही अतः इनसे निवृत्ति वांछनी है परंतु नित्य और नैमित्तिक का अनुष्ठान नितांत आवश्यक है अतः काम्य और निषिद्ध कर्मों के निवृत्ति परंतु प्रायश्चित तथा नित्य और नैमित्तिक कर्मों में प्रवृत्ति मोक्ष की साधिका है उपासना कांड वेद मंत्रों में बतलाई हुई लवलीनता अर्थात मन की वृत्तियों को सब ओर से हटाकर केवल एक लक्ष्य पर ठहराने की शिक्षा का नाम उपासना है ज्ञान कांड इसी प्रकार वेद मंत्रों में जहाँ जहाँ आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन है उसको ज्ञान कांड कहते हैं मंत्रों के कर्म कांड का विस्तारपूर्वक वर्णन मुख्यतया ब्राह्मण ग्रंथों में ज्ञान कांड का आरण्यकों तथा उपनिषदों में और उपासना कांड का दोनों में किया गया है मीमांसा इन तीनों कांडों के वेदार्थ विषयक विचार को मीमांसा कहते हैं मीमांसा शब्द मान ज्ञाने से जिज्ञासा अर्थ में बाने जिज्ञासायाम वार्तिक की सहायता से निष्पन्न होता है मीमांसा के दो भेद हैं पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा पूर्व मीमांसा में कर्मकांड और उत्तर मीमांसा में ज्ञान कांड पर विचार किया गया है उपासना दोनों में सम्मिलित है इस प्रकार ये दोनों दर्शन वास्तव में एक ही ग्रंथ के दो भाग कहे जा सकते हैं पूर्व मीमांसा श्री व्यासदेव जी के शिष्य जैमिनी मुनि ने प्रवृत्ति मार्गी गृहस्थियों तथा कर्मकांडियों के लिए बनाई है उसका प्रसिद्ध नाम मीमांसा दर्शन है इसको जैमिनी दर्शन भी कहते हैं इसके बारह अध्याय हैं जो मुख्यतया कर्मकांड से संबंध रखते हैं उत्तर मीमांसा निवृत्ति मार्ग वाले ज्ञानियों तथा सन्यासियों के लिए श्री व्यास महाराज ने स्वयं रचा है वेदों के कर्मकांड प्रतिपादक वाक्यों में जो विरोध प्रतीत होता है केवल उसके वास्तविक अविरोध को दिखलाने के लिए पूर्व मीमांसा की और वेदों के ज्ञान कांड में समन्वय साधन और अविरोध की स्थापना के लिए उत्तर मीमांसा की रचना की गई है इस कारण इन दोनों दर्शनों में शब्द प्रमाण को ही प्रधानता दी गई है इन दोनों दर्शनकार लगभग समकालीन हुए हैं इसलिए श्री जैमिनी का भी वही समय लेना चाहिए जो उत्तर मीमांसा के प्रकरण में श्री व्यासदेव जी महाराज का बतलाया जाएगा